पहला पुरुष भगवान हुआ लुप्त पावन दर्शन यह अनुपम है भगवान पुनः स्वार्थ से भरे कीच में अनजान नित्रंजन जो ंगुर है उसका कोई भी मूल्य नहीं जो अभी है और अभी नहीं हो जाए वह पानी का बबूला है कितना ही जम सूरज की रोशनी में हीरा वह नहीं है यहां जो घटित हो रहा है तुम्हारे और मेरे बीच उसके लुप्त होने की कोई संभावना नहीं वह सच ही घटित हो रहा है तुम्हारे मन की कल्पना नहीं, नहीं है न तुम्हारा आत्मसम्मोहन है न तुम्हारी मान्यता है तुम्हारे ऊपर आनंद की एक वर्षा हो रही है तुम्हारा हृदय पात्र भर रहा है तुम में पूजा और प्रार्थना के स्वर पैदा हो रहे हैं इनके मिटने का कोई उपाय नहीं तुम चाहो भी तो इन्हें मिटाना सकोगे तुम आंख चुराना भी चाहो तो जो सत्य तुम्हें एक बार दिखाई पड़ गए उन सत्यों से बचने का कोई उपाय नहीं है जो जान लिया गया जान लिया गया उसे अब झुटलाया नहीं जा सकता दूर जा सकते हो मुझसे दूरी स्थान की होगी लेकिन एक और तल है जहां दूरी असंभव है प्रेम के जगत में न स्थान की कोई दूरी अर्थ रखती है न समय की प्रेम ऐसे जोड़ देता है कि टूटने की असंभावना हो जाती इसलिए चिंता ना करो चिंता लगती है स्वाभाविक क्योंकि इस जीवन में जो भी हम जानते हैं वो सब खो जाता है इस जीवन का प्रेम आज फूल कल राख हो जाता है इस जीवन का यश मान सम्मान सब धूल धूसरित हो जाता है ये जीवन ही आज नहीं कल कब्र में पड़ा होगा ये देह मिट्टी हो जाएगी यहाँ सब कुछ खो जाता है इसलिए स्वभावतः जब अनंत की झलके मिलने शुरू होती हैं तो मन में हजार शंकाए उठती है कहीं ये भी तो खो ना जाएंगी शंकाए स्वाभाविक हैं लेकिन असत्य है भ्रामक है संकालन स्वाभाविक है क्योंकि अतीत का सारा अनुभव यही है कि यहाँ कुछ भी टिकता नहीं तो जब पहली दफा हृदय में उमंग उठती है ध्यान की तो डर लगता है छूट तो ना जाएगी छिटक तो ना जाएगी कहीं ऐसा तो न होगा कि फिर पड़ जाऊ उसी गैर ध्यान की अवस्था में जिसमें कल तक था जब पहली दफा किरण उतरती है तो भरोसा ही नहीं आता क्योंकि अंधेरे में हम इतने जिए, अंधेरा स्वाभाविक हो गया है प्रकाश झूठ हो गया है प्रकाश पत्र लोग सिर्फ काम चलाओ भरोसा करते हिंदू है मुसलमान है ईसाई है मंदिर भी जाते मस्जिद भी जाते गिरजे भी जाते फूल भी चढ़ाते अर्चना भी करते मगर सब झूठी ऊपर ऊपर भीतर तो जानते हैं यह सब औपचारिकता है एक सामाजिक व्यवहार है लेकिन चित्रंजन जो यहां घटित हो रहा है वह न तो औपचारिकता है न सामाजिक व्यवहार है औपचारिकता के कारण तो कोई मेरे पास आएगा नहीं मेरे पास आना तो महंगा सौदा है औपचारिकता मात्र के लिए कौन मेरे पास आके झंझट लेगा मेरे साथ जुड़ना तो बदनाम होना मेरे साथ खड़े होना तो सारे समाज से बगावत है स्थापित स्वार्थों से विद्रोह है मेरे नाम के साथ जुड़ने के लिए भी साहस चाहिए अदम्य साहस चाहिए मंदिर मस्जिद जा सकता है कोई औपचारिकता से क्योंकि जाने में प्रतिष्ठा मिलती है हानि क्या है लाभ ही लाभ है अगर होगा कोई परलोक तो परलोक भी संभला और यह लोक भी संभलता है मंदिर जाने वाला आदमी मस्जिद जाने वाला आदमी धार्मिक समझा जाता प्रतिष्ठित समझा जाता सम्मानित होता है अहंकार को पूजा मिलती अहंकार को नया नया श्रृंगार मिलता है मेरे पास आओगे तो समाज कांटों के हार पहनाएगा समाज गालियां देगा अपमान करेगा हजार तरह की कठिनाइयां जीवन में खड़ी करेगा मेरे पास कोई औपचारिकता से तो नहीं आ सकता और मेरे पास किसी सामाजिक व्यवहार से आने का कोई कारण नहीं सामाजिक व्यवहार तो वहां होता है जहां पुरानी परंपरा होती हजारों साल की परंपरा से सामाजिक व्यवहार जन्म होता है यहां तो सूरज की नई किरण पैदा हो रही जिसकी कोई परंपरा नहीं यहाँ तो कुछ नए का अवतरण हो रहा है जिसका कोई अतीत नहीं यहाँ तो कोरी किताब पर कुछ लिखावट की जा रही वेद नहीं कुरान नहीं बाइबल नहीं यहाँ तो केवल वेद थोड़े से लोग ही आ सकेंगे जिनमें इतना दीवानापन है सामान्य स्वार्थों को सुविधाओं को सुरक्षाओं को एक तरफ रख दे यहां तो बस परवाने आ सकेंगे यहां तो समा है और परवाने का समा के पास आना अपनी मृत्यु के पास आना है। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं छीनूंगा सब छीन लूंगा तुम्हारा ज्ञान जो तुम्हारी बड़ी संपदा है, तुम्हारे पक्षपात तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे संप्रदाय तुम्हारे मंदिर मस्जिद तुम्हारे पूजा ग्रह तुम्हारी मूर्तियां तुम्हारी प्रार्थनाएं सब छीन लूंगा चेष्टा तो यही है कि तुम ऐसे जलो ऐसे भक्को कि तुम्हारा अहंकार राख हो जाए तब जो शेष रह जाएगा अग्नि के पार वही तुम हो वही तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है तभी तुम जानोगे तत्व मसी का अर्थ वह तुम ही हो तभी तुम जानोगे हम ब्रह्मास्मि का अर्थ कि मैं ब्रह्म ब्रह्मू तभी तुम्हारे सामने मंसूर का अनल हक कि मैं सत्य हूं इसकी जीवंत व्याख्या होगी अनुभव से व्याख्या होगी इतने बड़े सत्य के करीब इतने बड़े अनुभव के करीब मन बहुत बार डरेगा ये अपने वस में यह अपनी औकात यह अपनी पात्रता कहीं ऐसा तो नहीं है एक झलक आई है स्वप्न में और खो जाएगी तुम कहते हो हुआ लुप्त पावन दर्शन यह अनुपम है भगवान यह लुप्त होने वाली बात नहीं यह दर्शन शुरू तो होता है समाप्त नहीं यह प्रेम वसंत तो जानता है पतझड़ नहीं पुरानी कहानियां कहती हैं सारी दुनिया की कि एक ऐसा समय था पृथ्वी पर जब सिर्फ एक ही ऋतु होती थी वसंत फिर जैसे जैसे आदमी पतित हुआ अपनी निर्दोषता से वैसे वैसे और और ऋतुएं आनी शुरू हुई अब तो वसंत खो गया है आता भी है तो पता नहीं चलता बड़े बड़े नगरों में कहा पता चलता है कब पतझड़ कब बसंत सीमेंट के रास्ते सीमेंट के बड़े बड़े मकान न पत्ते झड़ते न फूल खिलते न कोयल कूकती न पपीहा पुकारता है ट्रकों बसों और कारों के हार्ड सदा बसते रहते न पतझड़ की फिक्र है न बसंत की फिक्र है वही आपाधापी रोज चलती है आकाश में बदलती होंगी रितुवे लेकिन कौन आकाश को देखता है किसके पास समय है सुविधा है कौन चांदारों को देखता है रास्ते के किनारे लगे पोस्टर ही पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती चांदारों को देखे तो कौन देखे और आंखें तुम्हारी ऐसी धुंधली हो गई क्षुद्र और व्यर्थ को देखते देखते चांत तारे भी देखोगे तो पक्का भरोसा नहीं आएगा कि है सोचोगे कुछ भ्रम है आँख खुलने आरू हुई दर्शन का यही अर्थ है दर्शन का वही अर्थ नहीं है जो लोग आमतौर से समझते दर्शन कोई विचारधारा नहीं है मैं तुम्हें कोई विचार नहीं दे रहा एक दृष्टि एक आंख ताकि तुम्हें वह दिखाई पड़ सके जो दिखाई पड़ना बंद हो गया और जब आंख मिलती है तो फिर एक ही ऋतु रह जाती है वसंत फिर पतझड़ आता ही नहीं या कि पतझड़ भी वसंत हो जाता है पत्तों का गिरना भी फूलों के खिलने से कम सुंदर नहीं होता फिर दृष्टि बदली की सृष्टि बदली तुम कहते हो पुनः स्वार्थ से भरे कीच में रमु नमे अनजान कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है पहली बात सारे तथाकथित धर्मों ने तुम्हें समझाया है स्वार्थ छोड़ो स्वार्थ पाप परार्थी बनो और लोग चेष्टा भी करते हैं स्वार्थ छोड़ने परार्थी बने लेकिन कोई उनसे पूछे कि परार्थी क्यों बनना चाहते हो तो कहते हैं स्वर्ग जाना है कि पुण्य कमाना है कि मोक्ष पाना है मगर यह सब तो स्वार्थ की बात हुई ये तो तुमने परार्थ को भी स्वार्थ की सेवा में संलग्न कर लिया ये परार्थ कहां हुआ मेरे देखे इस तरह परार्थ हो ही नहीं सकता इसकी मूल प्रेरणा ही स्वार्थ है स्वर्ग मिले फिर कभी आवागमन के चक्कर में न पड़ना पड़े फिर कभी इस देह का बंधन ना हो फिर कभी गर्भ और मृत्यु, ये सब उपद्रव न हो फिर ये संसार का जाल पुनः न पकड़े ये सब स्वार्थ है स्वयं के अर्थ है स्वयं के हित में इसलिए परात करो सेवा करो दान करो सर्वोदयी हो जाओ बुदानी हो जाओ अस्पताल बनाओ स्कूल खोलो बीमारों के हाथ पैर दबाओ ये सब करो लेकिन इस सब के पीछे जो हेतु है वह स्वार्थी है इसलिए दुनिया में परार्थ की शिक्षा दी जाती रही और स्वार्थ पलता रहा और स्वार्थ छिप छिप के सूक्ष्म रूप लेता रहा स्थल अर्थों में परार्थी हो गए लोग लेकिन सूक्ष्म अर्थों में और भी स्वार्थी हो गए इस लोक का ही स्वार्थ नहीं परलोक का स्वार्थ भी उन्होंने ग्रसित कर लिया मैं तुम्हें कुछ और सिखाता हूं मैं नहीं कहता स्वार्थ छोड़ो मैं तो कहता हूं स्वा छोड़ो स्वार्थ नहीं छूट सकता जब तक स्व न जाए स्वार्थ तो स्वा छाया है इसलिए तुम स्वार्थ छोड़ोगे स्व और घना हो जाएगा तुम्हारे तथाकथित साधु संन्यासी मुनि त्यागी व्रति जितने अहंकारी होते हैं उतना कोई अहंकारी नहीं होता स्वार्थ छोड़ दिया तो वो जो ऊर्जा स्वार्थ में संलग्न थी वो सारी की सारी ऊर्जा स्व को और मजबूत करने लगी वो जो स्वार्थ में लगा था श्रम वही श्रम अब अहंकार को और भी मजबूत करने में लग गया स्वार्थ क्या छोड़ते हैं स्व और सघन होता है मैं तुमसे दूसरी ही बात कहता हूं मैं कहता हूँ स्वार्थ की फिक्री ना करो स्व जाने दो स्वार्थ स्वा की छाया है और जहां स्व गया स्वार्थ कैसे बचेगा छायाओं से मत लड़ो मूल को काट दो पत्ते मत काटते रहो जड़ ही काट दो और स्व को काटने के दो ही उपाय या तो प्रेम में ऐसे लीन हो जाओ परमात्मा के और जब भी मैं कहता हूं परमात्मा तो ख्याल रखना मेरा अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं मेरा अर्थ मंदिर गिरजों में पूजे जाने वाली प्रतिमाओं से नहीं जब भी मैं कहता हूं परमात्मा तो मेरा अर्थ है ये विराट प्रकृति में छिपा हुआ रहस्य इस विराट प्रकृति के भीतर छिपा हुआ संगीत ये जो काव्य वृक्षों में पक्षियों की चहचहाट में चांतारों की रोशनी में ये जो रहस्य ये जो अनूठा जिसका न कोई और है न छोर अस्तित्व है इसी का दूसरा नाम परमात्मा है प्रेम में इसी को परमात्मा कहा गया है तुम चाहो तो प्रकृति कहो तुम चाहो तो अस्तित्व कहो लेकिन परमात्मा शब्द बड़ा प्यारा है उसमें प्रकृति भी आ जाती अस्तित्व भी आ जाता और कुछ ज्यादा भी जो शब्दों में नहीं समाता वही भी आ जाता अस्तित्व में तो वही आता है जो शब्दों में समाता है प्रकृति में वही आता है जिसकी विज्ञान परख कर लेता है जांच लेता माफ कर लेता है लेकिन परमात्मा में कुछ ज्यादा अस्तित्व और प्रकृति छोटे शब्द हैं परमात्मा का बहुत कुछ उनमें आ जाता है लेकिन बहुत कुछ शेष रह जाता है गद्य हिस्सा तो आ जाता है पद्य हिस्सा छूट जाता है वीणा तो आ जाती लेकिन वीणा से उठने वाला संगीत छूट जाता है ऊपर ऊपर जो दिखाई पड़ता है वह तो सम्मिलित हो जाता है लेकिन भीतर भीतर जो छिपा है अंतर धारा जो है चैतन्य जो न प्रत्यक्ष है न प्रत्यक्ष हो, हो सकती है जिसका होना ही परोक्ष वह छूट जाता है इसलिए परमात्मा शब्द का प्रयोग करता हूं परमात्मा का अर्थ है चैतन्य अस्तित्व अस्तित्व धन चैतन्य तो प्रकृति है भीतर भीतर जो छिपा है गहन में वह परमात्मा एक रास्ता है कि परमात्मा में अपने को डुबा दो तो स्विट जाए न रहेगा बांस न बजेगी बांस रही फिर छाया ना पड़ेगी कहानियां कहती हैं कि स्वर्ग में देवता चलते हैं तो उनकी छाया नहीं बनती की कहानियां बड़ी प्रीतिकर है जिस मैंने तुमसे कहा कि पुरानी कहानिया कहती हैं एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर केवल वसंत ही होता था एक ही ऋतु वो कहानी ही है। ऐसा कोई समय नहीं था पृथ्वी पर जब एक ही ऋतु होती थी लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे लोग जरूर हुए हैं जिनके लिए एक ही ऋतु होती है बुद्ध कृष्ण महावीर कबीर नानक पलटू ऐसे लोग इस पृथ्वी पर होते रहे जिनको एक ही ऋतु का पता है जिन्होंने ऋतु को जान लिया उनके लिए एक ही ऋतु रह जाती जिन्होंने इस जीवन के शाश्वत रहस्य को समझ लिया उनके लिए बस बसंत ही वसंत है पतझड़ भी उनके लिए वसंत की ही तैयारी है उनके लिए मृत्यु भी जीवन का द्वार है जीवन का दूसरा पहलू है उनके लिए अंधेरा भी बस प्रकाश के प्रकट होने के लिए एक अवसर उन्हें अंधेरे से अंधेरी रात में भी सुबह के दर्शन होते अमावस की रात के गर्भ में भी सूरज ही छिपा है ऐसे लोग हुए ऐसे लोग अब भी हैं जिनके लिए एक ही ऋतु होती मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे लिए एक ही ऋतु है वसंत ये जो गैरिक वस्त्र मैंने तुम्हारे लिए चुने ये वसंत का रंग है ये वासंती रंग है ये उस एक ऋतु की याद दिलाने को है कि जल्दी तुम्हें भी उस जगह आ जाना है जहां एक ही ऋतु रह जाए स्वा जाना चाहिए स्वार्थ की चिंता ही ना करो स्वा गया तो स्वार्थ तो अपने से जाएगा तुम ही चले गए तो तुम्हारी छाया भी चली जाएगी इसलिए मैंने नहीं चाहता परार्थ बहुत लोगों को हैरानी होती मेरे पास कितने पत्र आते हैं सैकड़ों पत्र क्या आप अपने सन्यासियों को सेवा की शिक्षा क्यों नहीं देते कि वो कुछ सेवा करें थोड़ा उनको परार्थ सिखाए कहीं ऐसा ना हो कि वो स्वार्थी रह जाए मैं स्वार्थ छोड़ने को भी नहीं कह सकता मैं परार्थ सिखा भी नहीं सकता मेरे देखे हिसाब ही और है स्व जाता है तो स्वार्थ चला जाता है और जब स्वार्थ चला जाता है जो शेष रह जाता है उसका नाम परार्थ उसको परार्थ भी नहीं कह सकते इसलिए उस शब्द का मैं उपयोग नहीं करता जब स्वाही न रहा तो पर कौन एक ही बचा वही बचा जब स्वाही न रहा तो सेवा कौन करे और किसकी करे कबीर ने कहा है अब तो उठता हूं बैठता हूं यही पूजा खाता हूं पीता हूं यही सेवा चलता हूं फिरता हूं यही परिक्रमा फिर तो श्वास लेना ही मंत्र पाठ है गायत्री ओंकार नमोकार है फिर तो होना मात्र सेवा है लेकिन सेवा जैसे छोटे शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता होना इतने प्रेम से भरपूर है लबालब कि तुम्हारे होने के छीके दूसरों पर उड़ने लगते कि तुम्हारा होना बहने लगता है ऊपर से बहने लगता है तुम्हारा पात्र इतना भर जाता है कि दूसरों तक तुम्हारे आनंद की झलक पहुंचने लगती तुम्हारी गंध उड़ने लगती हवाओं दूसरों के नासा पुतों में भरने लगती मगर इसको परार्थ नहीं कहा जा सकता स्वाही नहीं रहा तो परार्थ कौन? एक ही बचा वही तुम हो वही और भी है। इसलिए इस डर में तो पड़ो ही मत चित्रंजन, कि कहीं फिर तुम स्वार्थ में तो ना गिर जाओगे हां अगर तुमने पुरानी शिक्षाओं को ही याद रखा तो स्वार्थ से छूटे ही नहीं हो गिरने का सवाल क्या उठता है अगर मेरी शिक्षा को समझा तो स्वार्थ छूटने लगोगे एक रास्ता प्रेम परमात्मा में डुबकी मारो एक रास्ता ध्यान अपने में डुबकी मारो डुबकी लगनी चाहिए बस डुबकी लगी कि स्व गया परमात्मा में लग जाए तो चला जाता है अपने में लग जाए तो चला जाता है स्व रहता है किनारे पर चलने वालों के पास जो कहीं भी डूब जाते हैं उनका स्वाद खो जाता है और डूबने के दो उपाय जो सुगम मालूम पड़े चितरंजन तुम्हें प्रेम ही सुगम मालूम पड़ेगा तुम्हारी प्रकृति के वही अनुकूल आएगा डूबो रहस्य में ये जो चारों तरफ सघन होकर खड़ा है अनंत अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है आंदोलित हो इसके साथ नाचो गाओ, डुबो जिनसे ये न हो सके वो स्वयं में डूबें आंख बंद करें भीतर जाएं जितने भीतर जाओगे उतना ही अपने को कम पाओगे ये बड़ा विरोधाभास है लोग सोचते हैं भीतर जाएंगे तो स्वयं को पाएंगे जो ऐसा सोचते उन्होंने शास्त्र पढ़े अनुभव नहीं किया उन्होंने ध्यान के संबंध में सुना होगा स्वाद नहीं लिया भीतर जितने जाओगे उतना ही पाओगे कि तुम नहीं हो जिस दिन अपनी अंतिम गहराई छूलोगे उस दिन पाओगे मैं जैसी कोई चीज ही नहीं एक झूठ था एक असत्य था जो अपने से अपरिचित होने के कारण निर्मित हो गया था जब आत्म परिचय होगा स्व गया और स्व के साथ स्वार्थ गया फिर बचती धुन बसता है एक तारा नहीं तुम अब डूब ना सकोगे स्वार्थ में क्योंकि मैं स्वा को तोड़ रहा हूं तुम कहते हो पुनः स्वार्थ से भरे कीच में रमूना में अनजान तुम्हारी प्रार्थना तो उचित है तुम्हारा भय तो उचित है तुम्हारे भय को मैं समझता है डर लगता है इतने दिन तक स्वार्थ में जिए यहां मेरी छाया में यहां मेरी सन्नति में यहां इतने दीवानों के साथ भूल जाता है सब संसार भूल जाता है सब स्वार्थ कहीं घर जाके वापस तो न लौट आएगा घर में बैठ के प्रतीक्षा तो ना कर रहा होगा कि आओ घर निरंजन फिर देखेंगे आओ घर चित्रंजन फिर देखेंगे घर तो आओ एक बार मेरी बात समझोगे तो कोई उपाय स्वार्थ के लौटने का नहीं और मत कहो उसे कीचड़ यहां भी मेरा भेद है अब तक जो कहा गया है संसार कीचड़ वो निंदा के लिए कहा गया है संसार की निंदा करने के लिए कीचड़ शब्द का प्रयोग किया गया मैं भी कहता हूं संसार कीचड़ लेकिन निंदा के लिए नहीं मैं कहता हूं संसार कीचड़ क्योंकि यहां कमल पैदा होते कमल बिना कीचड़ के पैदा नहीं होते मैं कीचड़ को भी सम्मान देता हूं क्योंकि मेरे लिए कीचड़ कमल का ही छिपा हुआ रूप है अनिव्यक्त कमल है। मत कहो कीचड़ पुरानी भाषा का उपयोग मत करना पुराने अर्थों में मत करना क्योंकि कीचड़ शब्द कहते से हमारे मन में एक निंदा का भाव पैदा होता है अरे कीचड़ कीचड़ शब्द कहते से मन होता है संभाल लो अपने कपड़े और बच के निकल जाओ तुम अगर कीचड़ से बचे तो कमलों से बच जाओगे और कमलों से बच गए तो जीवन आकारत गया कीचड़ कमल बनती है तो कीचड़ भी सम्मानित है कीचड़ कमल बनती है तो कीचड़ भी परमात्मा है इसलिए कहीं संसार से ना भागना है न त्यागना है कीचड़ जैसे शब्दों को भी बहुत सावधानी से प्रयोग करो क्योंकि उनमें पुराने अर्थ इतने गहरे घुस गए कि तुम्हें पता भी ना चलेगा जब भी तुम कीचड़ शब्द कहोगे अचेतन में पुराने ही स्वर गूंजेंगे हालांकि मैं नए अर्थ दे रहा हूं लेकिन पुराने अर्थ इतने पुराने सदियों पुराने उनकी खूब गहरी छाप हो गई आदत हो गई मुझे पलटू कहते ना कि बनिया है कि डंडी मारता ही जाता है आदत बस कै भी कर लेता है क्या वैसा नहीं करूंगा तो भी किए चला जाता है ऐसे ही हमारे शब्दों के साथ संयोग बनते अर्थ बनते स्वार्थ छोड़ना नहीं है स्वा को विदा करना है और स्व को विदा करना है तो स्वयं की ज्योति जगे ध्यान की हो या भजन की हो मगर ज्योति जगे स्वा चला, चला चला जाएगा और जहां स्व गया वहां सेवा ही सेवा है और वह सेवा कर्तव्य नहीं वह सेवा परार्थ नहीं वह सेवा आनंद है और जहां स्वा गया वहां कीचड़ में कमल खिलने लगेंगे वहां मिट्टी में अमृत की झलक आने लगेगी वहां मृण में छिन्नमय होने लगता है मिट्टी का दिया बनाते हैं ना दीपावली को और उसमें ज्योति जलाते वो प्रतीक है वो प्रतीक है इस बात का कि मिट्टी के दिए में अमृत ज्योति संभाली जा सकती है मिट्टी के दी में अमृति ज्योत जल सकती है भारत में दिवाली मनाए जाने के दो कारण हैं एक तो हिंदुओं का कारण है और एक जैनों का कारण है हिंदुओं का कारण तो बहुत बहुमूल्य नहीं है लेकिन जैनों का कारण जरूर बहुमूल्य है हिंदू तो मनाते हैं दीपावली लक्ष्मी की पूजा का त्यौहार, धन की पूजा का त्यौहार, इससे ज्यादा और भौतिक बात क्या होगा लोग सिक्के चांदी के सिक्के रख के उनकी पूजा करते और यही भले लोग दुनिया भर में घोषणा करते हैं कि भारत जैसा धार्मिक देश नहीं दुनिया के किसी कोने में धन की पूजा नहीं होती सिवा भारत को छोड़कर लक्ष्मी की पूजा कहीं नहीं होती अमेरिकन भी जो डॉलर का दीवाना है वो भी डॉलर को रख पूजा नहीं करता वो भी इस बात को मूढ़तापूर्ण समझेगा लक्ष्मी की पूजा इस पूर्ण भूमि में ही होती इस धर्म भूमि में ही होती इससे बड़ा और भौतिकवाद क्या होगा इस देश का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली और सबसे बड़ा त्यौहार समर्पित है चांदी के सिक्कों के लिए धन की पूजा और त्याग की बातें जैनों का कारण ज्यादा सार्थक है जन इसलिए दीपावली मनाते हैं कि उस रात अमावस की रात महावीर निर्वाण को उपलब्ध हुए उस रात मिट्टी के दिए में में दिए में चिन में ज्योति जगी इसलिए दिए जलाते उनकी बात तो कुछ सार्थक मालूम पड़ती मगर वो भी बात है जैन भी करते तो हम पूजा चांदी के सिक्कों की जैन घरों में भी लक्ष्मी की ही पूजा होती और औपचारिक रूप से दीपावली के बाद दूसरे दिन सुबह निर्वाण लाडू चढ़ा देते भगवान पर किलो तुम्हारा भी निपटा देते रात तो पूजा करते हैं चांदी के सिक्कों की सुबह भगवान पर निर्माण के लड्डू चढ़ा देते तुमसे भी छुटकारा ले लिया चलो तुम भी ले लो मौलिक अर्थ में तो बात महत्वपूर्ण थी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी बुद्ध को तो ज्ञान हुआ पूर्णिमा की रात समझ में आता है कि पूर्णिमा की रात्रि कोई पूर्णता को उपलब्ध हो जाए पूरा चांद आकाश में हो और भीतर भी पूरा चांद आ जाए महावीर का निर्वाण हुआ अमावस की रात यह ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें ज्यादा काव्य है और ज्यादा अर्थवत्ता अमावस की रात पूर्णिना उगे भीतर तो जीवन का जो विरोधाभास है वो साफ हो जाता है कितना ही अंधेरा हो घबराना मत अमावस की रात भी निर्माण घटा है और कितनी ही गंदी कीचड़ हो घबराना मत कमल खिले और मिट्टी का दिया हो तो चिंता मत करना कि मिट्टी के दिए में क्या होगा ज्योति जल सकती है मिट्टी पृथ्वी का हिस्सा है ज्योति आकाश का इसलिए ज्योति हमेशा ऊपर की तरफ भागती रहती ज्योति हमेशा ऊर्ध्वगामी तुम चितरंजन न तो चिंता करो स्वार्थ की क्योंकि मैं स्वाको काट रहा हूं न चिंता करो कीचड़ की क्योंकि कीचड़ कहाँ है कमल ही कमल है कुछ प्रकट हो गए हैं कुछ प्रकट होने को हैं कुछ बीज में है कुछ फूल बन गए हैं कीचड़ है कहाँ ये सारा अस्तित्व कीचड़ सहित परमात्मा से परिपूर्ण वही है वह एक ही है और उसकी झलकें तुम्हें मिलनी शुरू हुई हैं, अभी झलके हैं इसलिए डर लगता है जल्दी झलकें थिर हो जाएंगी और डर विदा हो जाएगा जुनू ने इस की रस्में अजीब क्या कहना मैं उनसे दूर वो मुझसे करीब क्या कहना जो तुम हो वर्क नसेमन तो मैं नसेमने वर्क उलझ पड़े हैं हमारे नसीब क्या कहना हुजू में रंग फरामा सही मगर फिर भी बहार नुहाय सद अंदलीब क्या कहना हजार काफिलाए जिंदगी की तिराशदी ये रोशनी सी उफक के करीब क्या कहना लरज गई तेरी लौ मेरे डगमगा से चरागे गोसाए कुए हबीब क्या कहना उस प्यारे की गली की क्या बातें कहे लरज गई तेरी लौ मेरे डगमगाने से अगर तुम डगमगाओ तो परमात्मा की लौ भी डगमगाती है तुम्हारे साथ वो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा जीवन स्रोत है लड़ज गई तेरी लौ मेरे डगमगाने से चरागे गोसाए कुए हबीब क्या कहना प्यारे की गली के इस दीपक की भी बात कैसे कहें किससे कहें कि जब मैं डगमगाया तो दिए की लौ भी डगमगा गई मैंने साथ, साथ परमात्मा को नाचते देखा है तुम जब नाचो वह भी नाचता है तुम जब गाओ वही भी गाता है हजार काफिलाए जिंदगी की तीरा सभी रात्रि का कितना ही अंधकार हो घबराना मत काफिला कितने ही अंधेरे से गुजरता हो घबराना मत हजार काफिलाए जिंदगी की तीरा सभी ये रोशनी सी उफक के करीब क्या कहना लेकिन जरा पूरब की तरफ देखो क्षितिज की तरफ देखो सूरज उगने को है ये रोशनी उठने लगी ये बदलियों में रंग आने लगा ये सुबह की पहली किरणें फूटने लगी हजार काफिलाए जिंदगी की तीरा सभी ये रोशनी सी उफक करीब क्या कहना लरज गई तेरी लो मेरे डगमगाने से चरागे गोसाए कुए हबीब क्या कहना जो तुम हो बर के नशीमन अगर तुम नशेमन की बिजली हो तो मैं नशे मने बर्क तो मैं बिजली का नशे जो तुम हो बर्क नशे मन तो मैं नशे मने बर्क उलझ पड़े हैं हमारे नसीब क्या कहना हमारा भाग्य परमात्मा से उलझा है हमारे तार तार उससे उलझे सुलझने का कोई उपाय नहीं वो हमारे भीतर समाया हम उसके भीतर समाए जो तुम हो बर के नशेमन तुम न, मैं नशे मने बर्क उलझ पड़े हैं हमारे नसीब क्या कहना हजार काफिलाए जिंदगी की तीरा सभी ई रोशनी सी उफक करीब क्या कहना लरज गई तेरी लो मेरे डगमगाने से चरागे गोशाए कुए हबीब क्या कहना जुनू ने इसकी रस्में अजीब क्या कहना ये प्रेम का ढंग बड़ा अजीब है ये प्रेम की दुनिया बड़ी अजीब है ये प्रेम की शैली बड़ी अजीब है इसके रिवाज बड़े अजीब है जुनून ने इसकी रस्में अजीब क्या कहना प्रेम तो पागल है और पागलपन के तो रास्ते अजीब होंगे ही जुनू ने इसकी रस्में अजीब क्या कहना मैं उनसे दूर वो मुझसे करीब क्या कहना तुम उनसे कितने ही दूर रहो वो तुम्हारे करीब ही हैं तुम कहीं भी जाओ वो तुम्हारे करीब ही हैं चित्रंजन तुम्हारा भाग्य भी मुझसे उलझ गया जुनू ने इसकी रस्में अजीब क्या कहना मैं उनसे दूर वो मुझसे करीब क्या कहना जो तुम हो बर्क न से मन तुम्हें नसे मने बर्क उलझ पड़े हैं हमारे नसीब क्या कहना जू में रंग फरावा सही मगर फिर भी बहार नहाय सद अंधलीब क्या कहना हजार काफिलाए जिंदगी की तीरा सभी ये रोशनी सी उफक के करीब क्या कहना लरज गई तेरी लौ मेरे डगमगाने से चरागे गोछाये कुए हबीब क्या कहना दूसरा प्रश्न भगवान गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं आनंद बोधी धर्म कबीर ने किसी और अर्थ में कहा है तुम किसी और अर्थ में समझे कबीर ने तो प्रतीक अर्थ में कहा है कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पां अगर ऐसा हो सकता हो कि गुरु और गोविंद दोनों सामने आ जाएं तो मैं किसके पैर पहले लगूं गुरु के पहले लगूं तो कहीं गोविंद का अपमान न हो जाए और गोविंद के पहले लगूं तो कहीं गुरु का अपमान ना हो जाए क्योंकि तो गोविंद को आखिर दिखाया तो गुरु नहीं पहचान तो गुरु ने करवाई तो धन्यवाद पहले तो गुरु का होना चाहिए लेकिन जब गोविंद सामने खड़े हो तो पहले गुरु को धन्यवाद देना कहीं शिष्टाचार में कोई कमी ना हो जाए कबीर ने तो बड़े प्रतीक अर्थ में कहा गुरु गोविंद खड़े काफी लागू पाओ बलिहारी गुरु आपकी गोविंद बताए इस दूसरे हिस्से के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ जो सामान्यता किया जाता है वह तो यह है कि गुरु आपकी बलिहारी क्या आपने इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर लोगों क्या सोच विचार में पड़े हो ये कोई सोचने विचारने की बात है जब गोविंद भी सामने खड़े हो तो मुझे भूलो गोविंद के पैर लगो ये सामान्य अर्थ है जो किया जाता रहा सदियों से परंपरागत अर्थ यही है कबीर पंथी इसका ऐसा ही अर्थ करेंगे मैं इसका ऐसा अर्थ नहीं करता मेरे देखे कबीर पंथी चूक गए अक्सर पंथी चूक जाते कबीर पंथियों का ही क्या कसूर कबीर पंथ के जो सबसे प्रधान मठाधीश है उनका पत्र मुझे मिला क्या आप कबीर के ऐसे ऐसे अर्थ कर रहे हैं जो हमारी परंपरा के खिलाफ मैंने उनको लिखवा दिया तो होंगे खिलाफ लेकिन मैं तो वही अर्थ करूंगा जो मुझे दिखाई पड़ता है तो तुम्हें ठीक लगते हो तो भी परंपरा में सुधार कर लेना और तुम्हें तो ठीक ना लगते हो तो ये तुम्हारी समस्या है ये मेरी समस्या नहीं तो तुम परेशान हो लेना मैं तो जो अर्थ कर रहा हूं वही करूंगा क्योंकि ये अर्थ की ही बात नहीं दृष्टि की बात है। मेरा अर्थ कुछ और है। जब कबीर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी गोविंद बताए तो मेरा यह अर्थ है कि गुरु ने तत्क्षण दुविधा में देखकर शिष्य को गुरु की तरफ शिष्य ने देखा होगा कि अब मैं क्या करूं उसकी आंखों में यह भाव रहा होगा उसके पूरे व्यक्तित्व में झिझक रही होगी इधर या उधर डमा रहा होगा गुरु ने ये देखकर तत्क्षण गुरु कहा गोविंद की तरफ उठ गया लेकिन शिष्य ने गुरु के ही पैर पड़े गोविंद के नहीं क्योंकि वो बलिहारी शब्द इस बात की खबर दे रहा है गुरु ने तो गोविंद की तरफ ही इशारा किया करेगा ही गुरु का सारा अर्थ यही गुरु है ही क्या सिवाय गोविंद की तरफ एक इशारा और क्या है गुरु एक इशारा गोविंद की तरफ एक तीर गोविंद की तरफ तो शिष्य को उलझन में देख के इशारा किया है लेकिन शिष्य क्या करे वो बलिहारी शब्द में बात आ गई कबीर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी इसका मतलब ये कि कभी न तत्ण गुरु के पैर छुलिए वो बलिहारी में ही पैर छुलिए, छुने ही पड़ेंगे ऐसे गुरु के पैर में छूगे तो क्या करोगे और इससे कुछ गोविंद नाराज नहीं होने वाले इससे गोविंद आनंदित ही होंगे जो सम्यक था वही हुआ गुरु ने इशारा किया गोविंद की तरफ ये गुरु की खूबी ये गुरु की महिमा शिष्य ने गुरु के पैर छुए फिर भी ये शिष्य की महिमा और गोविंद आनंदित हुए ये गोविंद की महिमा तुम पूछते हो गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पा तो मैं तो इशारा करूंगा गोविंद की तरफ मैं तो इशारा हूं गोविंद की तरफ तो मुझे भूलो तुम तो मेरी चिंता ही ना लो ये दुविधा ही नहीं उठनी चाहिए जैन फकीर कहते हैं कि अगर रास्ते में बुद्ध मिल जाए तो उठा के तलवार गर्दन काट देना उनकी जेन फकीर बुद्ध के भक्त सुबह से शाम तक बुद्धम शरणम गच्छामि के वातावरण में जीते सारा जीवन बुद्ध को समर्पित और ऐसी बात कहते हैं कि अगर बुद्ध रास्ते में मिल जाए उठा के तलवार गर्दन काट देना ये बुद्ध ने ही कहा है ये बुद्ध के ही शब्द में दोहरा रहे बड़े सार्थक शब्द हैं बुद्ध ने कहा है कि मुझे भी बीच में आड़े मत आने देना जब परम सत्य का साक्षात्कार का क्षण आए तो मुझे छोड़ आगे बढ़ जाना अगर मैं बीच में खड़ा हूं तो धक्का मार देना तो उठा के तलवार दो टुकड़े कर देना ये गुरु की सिर्फ मिथ्या गुरु कहेगा कि मुझे पकड़े रहो सदगुरु तो कहेगा कि मुझे तभी तक पकड़े रहो जब तक परमात्मा पकड़ने को न मिल जाए जैसे ही परमात्मा का हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाए तब तो फिर झिझकना मत किसी आदत किसी संस्कार किसी अभ्यास के कारण मेरे हाथ को ही मत पकड़े रहना क्योंकि मेरी कोई अगर प्रयोजन वक्ता है तो इतनी ही कि तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दूं, तो मैं तो तुमसे कहता हूँ की गुरु गोविंद दो खड़े अगर ऐसी घड़ी आ जाए तो गुरु को तो बिल्कुल भूल ही जाना जैसे है ही नहीं मगर सच में क्या भक्त को ऐसी घड़ी आती क्या शिष्य को ऐसी घड़ी आती इसलिए मैंने कहा कि कबीर ने जो कहा है वो तो केवल प्रतीक मात्र है वो तो इशारा है उनके लिए जो अभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे उस ऊंचाई पर कहा दो तुमसे तो मैं नहीं कह सकता कबीर मिल जाए तो उनसे कहू कि नाहक इस तरह की बातें लिखी उस ऊंचाई पर कहा दो कबीर मिल जाए तो मेरी झंझट होनी निश्चित है क्योंकि मैं उनसे कहूंगा कहीं ना कहीं कभी न कभी मिलना होगा पुनः मैं निश्चित ही कहूंगा कि जब वह परम घड़ी आती है जहां गोविंद के दर्शन होने का क्षण आ गया वहां दो बचेंगे वहां गुरु गोविंद है वहां गोविंद गुरु है वहां कैसे दो और वहां दुविधा बचेगी गोविंद सामने खड़े हों और दुविधा बचे ये तो हद हो गई कि सूरज निकल आया और अंधेरा बच। सूरज निकल आया और अंधेरा सोच रहा है कि पैर पढ़ू किसके सूरज निकल आया अंधेरा गया पैर पड़ने थोड़ी पड़ते झुकना हो जाता अनायास चेष्टा से नहीं ये तो बड़ी चेष्टा हो गई सोचा विचारा सोचा विचारा ही नहीं प्रतीक्षा की गुरु इशारा करे गुरु ने इशारा किया इतनी चिंतना बचेगी वहां इतनी दुई बचेगी वहां दुई ही नहीं बल्कि त्रय थे गुरु भी खड़े गोविंद भी खड़े शिष्य भी खड़ा तीन खड़े उस परम घड़ी में तीन वहां एक ही होता है रामकृष्ण के पास कोई ले आया था रामकृष्ण की एक तस्वीर वो उसी का चरण छूने लगे जब उन्होंने अपनी तस्वीर के चरण छुए बड़े बाव बेओवर कर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे तो विवेकानंद सन्ना रहा गया पास ही बैठे थे विचारशील आदमी थे रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही धन के व्यक्ति नहीं हो भी नहीं सकते परिपूरक इसलिए जो काम रामकृष्ण ने किया वो विवेकानंद नहीं कर सके जो विवेकानंद ने किया वो रामकृष्ण नहीं कर सके रामकृष्ण ने जाना विवेकानंद ने दुदुम्बी पीती सारी दुनिया में वो रामकृष्ण नहीं कर सके वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था जान तो लिया लेकिन जना ना सके विवेकानंद ने स्वयं तो जाना नहीं लेकिन जनवाया इसलिए बड़ी झंझट हो गई जिसको पता था वो बोला नहीं कह नहीं सका कहने में समर्थ नहीं था और जिसको पता नहीं था उसने कहा लोगों को जाके समझाया तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी एक ने देखा जिसके पास आंख थी लेकिन वो चुप रह गए और जिसके पास आंख नहीं थी उसने आंख वाले से प्रकाश की बातें सुनी और सारी दुनिया में खबर पहुंचाई रामकृष्ण मिशन वस्तुतः रामकृष्ण मिशन नहीं है विवेकानंद मिशन इसमें रामकृष्ण का कुछ भी नहीं जो कुछ है विवेकानंद का विवेकानंद ने जो व्याख्याएं रामकृष्ण पर आरोपित कर दी लेकिन अक्सर ऐसा हुआ एक ही व्यक्ति में दोनों बातें बड़ी मुश्किल से होती हैं जब किसी में होती है तो उसको हम बुद्ध कहते तीर्थंकर कहते बहुत से जानने वाले लोग पैदा हुए लेकिन कह नहीं पाए और बहुत से कहने वाले लोग पैदा हुए लेकिन बिना जाने कहा है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध या तीर्थंकर महावीर के ढंग का होता है जिसमें दोनों बातें होती जो न केवल जान लेता बल्कि जनाता भी उसको ही सदगुरु कहते हैं कबीर मिल जाए तो मैं उनसे कहूंगा कि यह क्या बात हुई शिष्य के सामने तीन खड़े होंगे अगर शिष्य अभी इतनी उलझन में पड़ा है इतनी दुविधा में तो गोविंद प्रकट नहीं हो सकते और अगर गोविंद प्रकट हो गए हैं तो सिर्फ दुविधा में हो नहीं सकता रामकृष्ण ने अपनी ही तस्वीर के पैर पे सिर रख दिया विवेकानंद से बर्दाश्त हुआ विवेकानंद का परमहंस देव आप ये क्या करते हैं लोग हंसेंगे कि अपनी ही तस्वीर की पूजा रामकृष्ण ने कहा ठीक समय पे याद दिलाया मैं तो भूल ही गया था मैंने तो ये देखा ही नहीं कि मेरी तस्वीर मुझे तो उसकी ही तस्वीर दिखाई पड़ी मुझे तो समाधि की तस्वीर दिखाई पड़ी वो रामकृष्ण की समाधिस्थ अवस्था में ली गई तस्वीर थी वो अलमस्त खड़े दोनों हाथ आकाश की तरफ उठे आनंद मग्न उन्हें दिखाई ही ना पड़ा कि मेरी तस्वीर कहा मेरी कहा तेरी उन्होंने तो देखा कि समाधि की तस्वीर है समाधि के लिए सिर झुक गया जब अपनी तस्वीर के लिए रामकृष्ण सिर झुका लिए और गोविंद सामने खड़े होंगे तो पूछेगा गुरु गोविंद गोविंदोई खड़े काके लागू पा नहीं कबीर प्रतीक की बात कर रहे हैं वो तुम्हें समझाने के, के लिए कह रहे हैं ये कोई सत्य नहीं सिर्फ समझाने की एक विधि है वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी घड़ी आ जाए कि गुरु गोविंद दोनों सामने खड़े हों और तुम्हारे मन में दुविधा उठे तो गुरु की तरफ देख लेना वो इशारा कर देगा कि गोविंद के पैर छू लो लेकिन ध्यान रहे धन्यवाद तो गुरु का ही है क्योंकि तो उसने आखिरी क्षण में भी तुम्हारे लिए इशारा किया बुद्ध ने कहा मुझे हटा देना रास्ते से इसका क्या ये अर्थ है कि बुद्ध के भक्तों ने बुद्ध को रास्ते से हटा दिया है जितने मंदिर बुद्ध के बने और जितनी प्रतिमाएं बुद्ध की बनी किसी की भी नहीं बनी क्यों क्योंकि जिसने ऐसी अद्भुत बात कही कि मुझे रास्ते से हटा देना अपो दीपो भव अपने दिए खुद बनना उसकी मूर्ति न बनाए तो हम करें क्या करें तो करें क्या उसकी मूर्ति बनानी ही होगी ऐसे सदगुरु के चरणों में सिर न झुकाएं तो करें क्या ऐसे सदगुरु के प्रति अपूर्व कृतज्ञता का भाव पैदा होगा ही कबीर ने प्रतीक बात कही लेकिन आनंद बोधिधर्म तुम सोच रहे हो शाब्दिक अर्थ वहां तुम्हारी चूक है जाओ प्रेम में या जाओ ध्यान में जिस दिन गहराई पर पहुंचोगे वहां ना कोई गुरु है न कोई शिष्य है न कोई गोविंद है।, है एक उसको एक भी नहीं कह सकते क्योंकि एक कहते से दो का ख्याल पैदा होता इसलिए जानने वालों ने उसे अद्वैत कहा एक भी नहीं कहा इतना ही कहा कि वहां दो नहीं होते अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं नहीं तो पागल नहीं थे जानने वाले इतने कह देते कि वहां एक है ये उल्टा चक्कर इतने उल्टे हाथ को घुमा के कान पकड़ना कहना कि अद्वैत सीधा क्यों नहीं कहते कि एक है लेकिन कारण है एक कहने में खतरा है एक कहने से दो का भाव तत्ण पैदा होता है। एक की परिभाषा क्या करोगे बिना दो के एक हो कैसे सकता है एक की सीमा कैसे खींचोगे जिससे सीमा खींचोगे वो दूसरा हो जाएगा तुमने अपने घर के आसपास जो बागुड़ लगा ली वो बागुड़ सीधी लगा ली कि पड़ोसी रहता है अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई रहता ही ना हो तो बागुड़ का क्या प्रयोजन बागुड़ कहां लगाओगे सीमा कहां खींचोगे दूसरा चाहिए तो सीमा बन सकती दूसरे से सीमा बनती अगर तुम अकेले ही रह जाओ समझ लो कि तीसरा महायुद्ध हो गया और संयोग वसात तुम अकेले बच गए सब मर गए एक अकेले तुम बच गए तुम्हारा क्या नाम होगा तुम्हारी क्या जाति होगी क्या धर्म होगा तुम काले होगे कि गोरे तुम भारतीय होगे कि पाकिस्तानी तुम लंबे होगे कि ठिगने? ये सारी बातें खो जाएंगी तुम तो होगे मगर न लंबे न ठिगने क्योंकि ये तो तुलना थी दूसरों से न गोरे न काले क्योंकि ये भी तुलना थी दूसरों से न सुंदर न असुंदर क्योंकि ये भी तुलना थी दूसरों से न बुद्धिमान न बुद्धू क्योंकि ये भी तुलना थी दूसरों से अगर तुम बिल्कुल अकेले रह गए तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारी सारी परिभाषा खो गई तुम हो तो जरूर लेकिन अब परिभाषा नहीं लेकिन तीसरा महायुद्ध तुम्हें तो कितना ही अकेला कर दे बिल्कुल अकेला नहीं करेगा झाड़ बच जाएंगे कोई पशु पक्षी बच जाएंगे कहानी है कि तीसरा महायुद्ध हो गया एक बंदर उदास झाड़ बैठा है और पास की गुफा से एक बंदरिया बाहर आई और बंदर से बोली भूख तो नहीं लगी बंदर ने बड़ी उदासी से बंदरिया की तरफ देखा उसके हाथ की तरफ देखा वो एक सेव लिए हुए बंदरिया ने कहा कि सेव खा लो बंदर ने सिर पीट लिया उसने कहा तो फिर से वही कहानी शुरू होगी ईसाइयों की कहानी है ना कि ईव ने आदम को बंदर दी आदम को सेव खिलाया वो सेव था ज्ञान के वृक्ष का फल उसको खा के पतन हुआ संसार का उसको खाने से फिर बच्चे पैदा हुए संसार चला बंदर ने सिर ठोक लिया उसने कहा फिर से शुरू करें क्या उसको याद आ गई होगी पुरानी कहानी अब फिर वही झंझट किसी तरह तो शांति हुई दुनिया में ये फिर बंदरिया सेव लिये खड़ी तो बंदर बंदरिया कोई ना कोई बच जाएंगे झाड़ बचेंगे पशु पक्षी थोड़े बहुत बच जाएंगे एकदम अकेले तुम नहीं हो पाओगे लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में जाएगा वहा बिल्कुल अकेले हो जाते एकदम अकेले हो जाते वहा कोई भी नहीं होता वहां कोई सीमा रेखा ही नहीं खींची जा सकती वहा तुम असीम सागर होते हो जिसका कोई कुल किनारा नहीं आकाश होते हो वहा कहा की बात है गुरु गोविंदोई खड़े काकेला पाऊ तुमने कबीर से यह वचन ले लिया और तुम सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं अभी तुम उस अवस्था में पहुंचे नहीं पहुंचे होते तो ये प्रश्न पूछते वहां कोई नहीं बचता न गोविंद न गुरु न पांच होने वाला न छुलाने वाला वहां एक शाश्वत सन्नाटा है वहां पूर्ण शून्य उस शून्य में महाआनंद है, उस शून्य का ही दूसरा नाम सचिद है सत है वहाँ, चित है वहाँ, आनंद है वहाँ, लेकिन वहाँ कोई दूसरा नहीं है वहां कोई द्वैत नहीं दुई नहीं तीसरा प्रश्न भगवान न होश हस्ती न ताबे मस्ती के तेरा शुक्रिया अदा करेंगे खिजाम है जब ये अपना आलम बाहर आई तो क्या करेंगे आनंद कपिल अगर पतझड़ में ऐसी मस्ती है तो वसंत में होगी करोड़ करोड़ गुना भेद परिमाण का ही नहीं होगा गुण का भी होगा जब अंधेरी रात इतनी रोशन तो सुबह की रोशनी का क्या कहना जब अंधेरी रात भी रोशन है तो सुबह रोशन होगी बहुत रोशन होगी गुणात्मक रूप से भिन्न होगा वह प्रकाश लेकिन तुम उसका अनुमान अभी से ना लगा सकोगे अनुभव ही करना होगा अनुमान से काम ना चलेगा लेकिन इतना ही काफी है आस्था के लिए कि अंधेरे में भी इतनी रोशनी हो गई कि पतझड़ में भी इतना आनंद है काफी है इशारा समझो तो इशारा काफी है देह में बंधे हुए भी इतना आनंद है तो देह से मुक्त होकर कितना होगा संसार में रहते हुए इतना आनंद है बाजार दुकान हजार उपद्रव आपाधापी फिर भी इतना आनंद है तो इस सब जाल से पार उठ जाओगे तो कितना नहीं होगा तुम्हारा प्रश्न में समझा कल्पना करनी मुश्किल हो जाती हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता बात है भी हिसाब के बाहर न होश हस्ती न ताबे मस्ती कि तेरा शुक्रिया अदा करेंगे अदा करने की कोई जरूरत ही नहीं सबसे बड़ा धन्यवाद शिष्य का यही है कि धन्यवाद देने वाला ना बचे हो गया शुक्रिया अदा सबसे बड़ा शुक्रिया यही है कि तुम मिट जाओ तुम ऐसे मिटो कि तुम्हारी खोज खबर भी ना लगे तुम ऐसे मिटो ऐसे लापता हो जाओ कि तुम्हारा कोई पता भी ना चले यही धन्यवाद है क्योंकि शिक्षा पूरी कर दी तुमने गुरु का उपदेश पूरा हुआ तुमने सुना गुना जिए खिजा में जब ये है अपना आलम बाहर आई तो क्या करेंगे कठिनाई है रात में जब इतनी मस्ती है तो सुबह क्या होगा बस सुबह आने के करीब है मस्ती आ गई तो सुबह आने के करीब है मस्ती सुबह की हवाओं के ही कारण तो है सुबह करीब आ रही इसलिए तो मस्ती घनी हो रही सूरज उगने के करीब है इसलिए तो भीतर आनंद उमग रहा है चिंता ना करो जल्दी घटना घट जाएगी घटना घट जाएगी तभी जान सकोगे मैं उस संबंध में तुमसे कुछ भी न कह सकूंगा हर सर बस्ता मोहब्बत के जबां तक पहुंचे बात बहकर ये खुदा जाने कहा तक पहुंचे तेरी मंजिल पे पहुंचना कोई आसान न था सरहदे अगल से गुजरे तो यहाँ तक पहुंचे इक्तदाम जिन्हें हम नंगे वफा समझे थे होते होते वो गिले हुसने बया तक पहुंचे आह वो हरफे तमन्ना की न लब तक आए हाय वो बात की एक एक की जबां तक पहुंचे न पता संगे निशा का न खबर रहबर की जुस्त जू में तेरे दीवाने यहां तक पहुंचे साफ तोहीन है ये दर्द मोहब्बत की हफीज हुसन का राज हो और मेरी जबां तक पहुंची नहीं मैं तुमसे नहीं कह सकूंगा कोई नहीं कह सका है साफ तोहीन है ये दर्द मोहब्बत की हफीज ये तो तोहीन हो जाएगी ये तो प्रेम के उस अनुभव का अपमान हो जाएगा साफ तोहीन है ये दर्द मोहब्बत की हफीज हुस्न का राज हो मेरी जबां तक पहुंचे नहीं शब्दों में उसे नहीं कहा जा सकता शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत ओछे बहुत संकीन अनुभव बहुत विराट है बहुत असीम बहुत अनंत है न पता संगे निशा का न खबर रहबर रह जुस्तु में तेरे दीवाने यहां तक पहुंचे आएगी वो मंजिल भी जहां मील के पत्थर भी नहीं बचते सब नक्शे व्यर्थ हो जाते सब कही सुनी बातें व्यर्थ हो जाती बुद्धों ने जो कहा है जागृत पुरुषों ने जो कहा है वो भी छूट जाता है क्योंकि जो नहीं कहा जा सकता वैसी मंजिल के पांव करीब आने लगते न पता संगे निशांका, न खबर की, वहां मील के पत्थर नहीं नक्शे नहीं हिसाब किताब नहीं रास्ते नहीं इतना ही नहीं जो अब तक साथ ले आया था रह उसका भी अब पता नहीं चलता गुरु का भी पता नहीं चलता न पता संगे निशा का न खबर रहबर की, जिस जुस्तु में तेरे दीवाने यहां तक पहुंचे जो खोजता ही चलता है जिसकी खोज ऐसी दीवानी है कि पाकर ही रहूंगा जो परवाना है जो मरने और मिटने को भी तैयार है वो जरूर एक ऐसी मंजिल तक भी पहुंचता है जहां सब पीछे छूट जाते हैं शास सिद्धांत शब्द संगी साथी रहबर भी व्यक्ति बिल्कुल अकेला रह जाता चैतन्य मात्र रह जाता है। तेरी मंजिल तक पहुंचना कोई आसान न था शरदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे ऐसी मंजिल तक पहुंचने में एक ही कठिनाई है वह तुम्हारी अक्ल तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा सोच विचार तुम्हारे कल्प विकल्पों से भरा हुआ चित्र तुम्हारे चित्त की तरंगें। तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था सरहदे अगल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे वही पहुंच पाता है उस मंजिल तक जो बुद्धि की सीमा के पार चला जाता है अब मैं जो भी कहूंगा अगर वो उसे सार्थक बनाना है तो वो बुद्धि की सीमा में होगा तुम जो भी समझोगे वो बुद्धि की सीमा में होगा कहा और सुना बुद्धि की सीमा में और पहुंचना बुद्धि की सीमा के पार है तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है आनंद कपिल कि अभी ऐसी मस्ती अभी ऐसी बेहोशी अभी ऐसा रस बह रहा है जबकि अभी पतझड़, तो वसंत में क्या होगा जब मधुमास आ जाएगा तो क्या होगा आने दो तो जान सकोगे आने दो तो ही जान सकोगे मैं उस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता साफ तोहीन है ये दर्द मोहब्बत की हफीज हुस्न का राज हो और मेरी जवा तक पहुंची ये राज राज ही रहने दो ये राज राज ही रहेगा ये रहस्य टूटता नहीं ये तिलिस्म टूटता नहीं ये जादू है इस जादू ही रहने दो इसे खोल के समझाया नहीं जा सकता हाँ तुम्हें तो ले चल सकता हूं उस सीमा तक जिसके पार ये सारा राज अनुभव में आता है तुम्हें तो धक्का दे दूंगा उस सीमा के पार तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था सरहदे अकल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे इसलिए तो कह रहा हूं कि डूबो संन्यास में क्योंकि ये अकल की सरहद के पार की बात है और जो सन्यासी है उसको ही मैं धक्का दे सकता हूँ क्योंकि जो इतने दूर साथ आया जो इतना दीवाना है वो ये आखिरी धक्का भी सहलेगा और नाराज ना होगा उसे ही मैं अकली सरहद के पार धक्का दे सकता हूँ वो धक्का कठिन है जब दिया जाता है तो बहुत पीड़ा होती क्योंकि हम समझ को बहुत जोर से पकड़ते जो बात समझ में ना आए उस तरफ तो हम देखने नहीं चाहते उस समय बेचे होती और परमात्मा ऐसा ही है जो समझ में नहीं आ सकता इसलिए तो लोगो ने परमात्मा से पीठ मोड़ ली मुंह मोड़ लिया उसकी तरफ देखते ही नहीं उसको इंकारि करते हैं कि है ही नहीं क्योंकि अगर है तो फिर कभी देखना पड़े कभी आमना सामना हो जाए और आमना सामना हो जाए तो बेचे होती न पता संगे ने ताका न खबर रहबर की जिस जू में तेरे दीवाने यहाँ तक तो पहुँचे चले चलो बुद्ध ने कहा चले वे चले चरे, वेथी, चरे वेथी। चले चलो चले चलो चलते ही चलो कहीं रुकना नहीं है किसी पड़ाव पर ठहरना नहीं है चले जाना है बुद्धि की सीमा के पार पतझड़ समाप्त हो जाएंगे जानोगे जरूर ऐसा वसंत जिसका फिर अंत नहीं होता एक दिन एक ही ऋतु रह जाएगी वसंत की वही सिद्धावस्था वही बुद्धावस्था वही निर्वाण मोक्ष कैबल्य चौथा प्रश्न भगवान शिक्षा के क्षेत्र में गुलामी अपार है पुणे के वाडिया कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में इंटरव्यू में चुने जाने पर भी नियुक्ति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि गेरुआ वस्त्र और माला न पहनने की शर्त को मैंने स्वीकार नहीं किया अब परसों फिर पुणे कॉलेज में इंटरव्यू में चुने जाने पर भी नियुक्ति के पहले वे मुझसे वचन चाहते है कि मैं गेरू वस्त्र न पहनूं और माला ज्यादा से ज्यादा वस्त्रों के भीतर रखूं। शिक्षक को इतनी स्वतंत्रता नहीं कि वह अपने ढंग से रह सके और ऐसा गुलाम शिक्षक भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करने का वार बहन करता है आनंद सत्य शिक्षा तुम्हें स्वतंत्र करने को है भी नहीं शिक्षा का सारा प्रयोजन तुम्हें गुलाम बनाए रखना है शिक्षा अतीत की सेवा में संलग्न है उसे भविष्य से कोई प्रयोजन नहीं शिक्षा तो न्यस्त स्वार्थों की सेविका है जो भी शक्ति में है उनका गुणगान करती है इस देश में अंग्रेजों का राज्य था तो शिक्षा अंग्रेजों का गुणगान करती थी यूनियन जैक स्कूलों कॉलेजों पर फहराता था लॉन्ग लिव द किंग के गीत गाए जाते थे जय हो सम्राट की फिर आजादी आई यूनियन जैक की जगह तिरंगा झंडा लहराने लगा वही लोग जो यूनियन जैक के लिए नमस्कार करवाते थे विद्यार्थियों से वही उन्हें पढ़ाने लगे पाठ झंडा ऊंचा रहे हमारा सारे जहा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वही लोग जो कल गोरे साहबों की नकल करते थे अचानक खादीधारी हो गए गांधी टोपियां लगा ली एकदम से देशभक्त हो गए वही इतिहास लिखने वाले अध्यापक जो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहते थे वही कहने लगे कि शिवाजी महान राष्ट्रभक्त थे जो 1857 में हुए विद्रोह सिर्फ एक साधारण बगावत कहते थे वे उसे महाक्रांति कहने लगे ये शिक्षा शास्त्री कहां थे उन्नीस में अब वे ही स्वतंत्रता पर उपदेश देते 15 अगस्त पर झंडा फहराते कल अगर कम्युनिज्म आ जाएगा तो ये लाल झंडा हसिया हथौड़ा वाला फहराने लगेंगे ये तो गुलाम हैं। इनका तो धंधा इतना है कि जिसकी सत्ता हो उसके गुणगान करें। ये तो स्तुति करने वाले लोग हैं इनकी कोई अपनी आत्मा नहीं और ऐसा इस देश में नहीं सारी दुनिया में ऐसा है शिक्षा न तो तुम्हें स्वतंत्रता देती है न तुम्हें बगावत के स्वर देती है न तुम्हें विद्रोह की आत्मा देती है न तुम्हें सोच विचार की क्षमता देती है न तुम्हें व्यक्तित्व देती है शिक्षा का तो काम है शिक्षा तो एक कारखाना है जिसमें तुम्हारी आदमियत को नष्ट किया जाता है और मशीने ढाली जाती क्लर्क बनाए जाते हैं डिप्टी कलेक्टर बनाए जाते हैं स्टेशन मास्टर बनाए जाते हैं पटवारी और तहसीलदार पुलिस वाले इनको ढालने का कारखाना है शिक्षा अभी यहां आदमी नहीं पैदा होते और अभी यहां आत्मा की तो बात ही मत उठाओ सन्यासी को कैसे ये बर्दाश्त करेंगे क्योंकि सन्यासी तो उद्घोषणा है बगावत की विद्रोह की सन्यासी का लक्ष्य अतीत नहीं है भविष्य और सन्यासी तो चाहता है व्यक्ति की तरह जिए भेड़ की तरह नहीं और शिक्षा शास्त्र भेड़े बनाता है इसका प्रयोजन ही यही इसलिए तो सरकार इतना खर्च करती स्कूलों पर कॉलेजों पर तुम सोचते हो तुम्हें शिक्षित करने को तो तुम गलती में हो तुम्हें मशीनों में ढालने को इतना खर्च किया जाता है कि तुम जब विश्वविद्यालय से निकलो एक कुशल यंत्र की तरह उपयोगी हो जाओ तुमसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि तुम खुद अपने ढंग से सोचने विचारने लगो राजनेता यह ना चाहेंगे कि लोग सोचें लोग सोचेंगे तो इन बुद्धू राजनेताओं को कौन राजनेता बनाएगा काश तुम सोच सको तो, तो तुम्हें देख के हैरानी होगी कि दिल्ली में जो खेल चलते वो इतने बचकाने इतने मूर्तापूर्ण है और ये भाग्य निर्माता हैं देश के और इनकी सारी आकांक्षा बस किसी तरह पद पर होने की न सिद्धांत का कोई सवाल है ना राष्ट्र का कोई सवाल है हित का कोई सवाल हाँ बातें करते हैं लोक हित की क्योंकि हित की बातें ना करें तो वोट नहीं मिलता सबको चिंता अपनी अपनी मैं कैसे पद पर रहू इसके लिए जो भी करना पड़े वो सब करने को राजी सब तरह के समझौते करने को राजी मगर पद चाहिए अपने अपने अहंकार की प्रतिष्ठा में लगे हुए ये लोग तुम इनका सम्मान करते हो सत्कार करते हो जरूर तुम्हारे पास सोचने विचारने की कोई क्षमता नहीं नहीं तो इतनी साधारण जड़ बुद्धि के लोगों के हाथ में देश नहीं जा सकता इसलिए राजनेता नहीं चाहता कि विश्वविद्यालय से सोच विचारशील लोग निकले वो चाहता है कि विश्वविद्यालय की प्रक्रिया में तुम्हारा सोच विचार खत्म हो जाए सम्मान विश्वविद्यालय में मिलता भी नहीं सोच विचार करने वाले को मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था विद्यार्थी था तभी मेरा कसूर कसूर मेरा इतना था कि मैं ऐसे प्रश्न पूछता था जो कि शिक्षक उत्तर नहीं दे पाते थे अब इसमें मेरा क्या कसूर शिक्षक को उत्तर देने में क्षमता ग्रहण करनी चाहिए और अगर न दे सके तो कम से कम इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि कहे कि क्षमा करें मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं न उतनी विनम्रता न उतनी पात्रता तो बेचैनी खड़ी हो गई दर्शन शास्त्र का मैं विद्यार्थी था हालात ऐसे हो गए कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर अगर मुझे देख लें कि मैं कक्षा में हूं तो बाहर के बाहर लौट जाए तो मुझे भी तरकीब करनी पड़ती थी मैं पहले से कक्षा में ना आऊं जब वो कक्षा में प्रवेश कर जाए तब भीतर से मैं प्रवेश करूं क्योंकि फिर उनका भागना मुश्किल वो मुझे देखते से पसीना पसीना हो जाए और उनसे मैं कोई ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा था जो नहीं पूछने चाहिए दर्शन शास्त्र तो सवालों का ही शास्त्र है उसमें तो जीवन की परम पहेलियों का ही सवाल है मैं जानता था कि वो हनुमान जी के भक्त हैं तो मैं हर सवाल पूछने के बाद उनसे कहता है की छाती पे रख के हनुमान जी की कसम खाके कहो तुम्हें तो ईश्वर का अनुभव हुआ है वो हनुमान जी की कसम खा नहीं सकते थे क्योंकि उनके प्राण निकलते थे तो अब वो कैसे कहें कि मुझे ईश्वर का अनुभव हुआ है और अगर ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ है तो मैं पूछता आप जवाब कैसे दे रहे हैं हनुमान चालीसा अपने खीसे में रखते थे मैं कहता हूँ निकालो हनुमान चालीसा रखो हाथ में फिर मुझसे मत कहना कुछ से कुछ हो जाए मगर उत्तर में वो मानूंगा जिसका तुम्हें अनुभव हुआ हो हु। आखिर उन्होंने इस्तीफा लिख के दे दिया और कहा कि या तो मैं शिक्षक रहूंगा या ये विद्यार्थी रहेगा हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उनकी अगर मैं भी होता तो यही मुझे भी करना पड़ता क्योंकि उनकी सारी कथा मैंने सुनी विद्यार्थियों से भी पता लगाया उनसे भी पूछा तो तुम उनको अर्चन दे रहे हो और मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम गलत कर रहे हो दर्शन शास्त्र का प्रयोजन वस्तुता लिखा तो यही है किताबों में प्रश्नों की छानबीन की जाए खोजबीन की जाए जिज्ञासा की जाए मगर हमें इन बातों से मतलब नहीं हमारा प्रयोजन है कि विद्यार्थी किसी तरह पास हो नौ महीने खराब हो गए तो उनको एक इंच आगे नहीं बढ़ने देते हर चीज में हनुमान हनुमान चालीसा और वो भी एक है कि हनुमान चालीसा को हाथ में ले सकते नहीं तुम तो जवाब देने नहीं देते तो ये सारे विद्यार्थी इनका क्या होगा और वो हमारे पुराने शिक्षक हैं अच्छे शिक्षक हैं उनके कई विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल पाए हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा है, हम उनको छोड़ भी नहीं सकते तो हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम्हें छोड़ दो कॉलेज उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के कहा कि मेरी प्रार्थना क्योंकि हम तुम्हें निकाल भी नहीं सकते क्योंकि तुमने कोई कसूर किया भी नहीं मैंने वो कॉलेज छोड़ा है दूसरा कोई कॉलेज मुझे लेने को राजी नहीं क्योंकि खबर पहुंच गई खबर तो पहुंच ही नहीं थी नौ महीने से कि एक मुश्किल खड़ी हो गई जिस कॉलेज में जाऊं वो कहें कि नहीं भाई जगह ही नहीं एक प्रिंसिपल ने कहा कि जगह तो है जगह सब कॉलेज में जाओ हो लेकिन एक शर्त हम तुम्हें रख सकते हैं कि तुम प्रश्न नहीं पूछोगे पूछोग गई नहीं तुमने प्रश्न पूछा कि बस उसी दिन तुम्हें कालेज छोड़ देना पड़ेगा इस शर्त पर मुझे कॉलेज में भर्ती किया परीक्षा करीब आ रही थी तो मुझे कहीं न कहीं भर्ती होना था तो मैंने कहा कि ठीक है मैं इस शर्त पे भर्ती होता हूं लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं क्लास में मौजूद नहीं होऊंगा क्योंकि वो जरा अर्चन बात कि मेरे सामने शिक्षक खड़ा हो अंटफंट बातें कर रहा हो तो मैं प्रश्न न पूछूं मैं भूल ही जाऊंगा ये शर्त तो आप कृपा करके इतना और कर दे कि मेरी अनुपस्थिति में भी मुझे हाजिरी मिलनी चाहिए वो इसके लिए भी राजी हो गए तो कॉलेज गया ही नहीं और मुझे हाजिरी मिलती रही इस तरह रास्ता बनाना पड़ा है उन्होंने कहा ये ठीक इतना हम कर लेंगे हाजरी हम तुम्हें दे देंगे मगर तुम जाने नहीं मत क्योंकि अगर तुम्हें आचन है कि तुम रुकी नहीं सकते बिना पूछे तुम्हारे तथाकथित कॉलेज विश्वविद्यालय लोगों की चेतना को मारने का काम करते हैं जिलाने का नहीं उनकी चेतना पर धार नहीं रखते बोथला करते उनके दर्पण को साफ नहीं करते और धूल जमा देते ये बहुत मुश्किल मामला है विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धि को बचा के निकल आना कठिन मामला है बहुत थोड़े लोग बच के निकल पाते आश्चर्यजनक है जब कभी कोई विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धि बचा के निकल है विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक मुझे प्रेम करते थे उनको लगता था कि मेरे साथ जाति की जा रही है, लेकिन उनके भी मुंह बंद थे क्योंकि उनकी भी नौकरी का सवाल था वो ये भी नहीं कह सकते कि मेरे साथ जाति की जा रही क्योंकि जो मेरे साथ खड़ा होगा शायद उसको भी मजबूरी खड़ी हो उसको भी छोड़ना पड़े मेरी आखिरी परीक्षा थी सारे पेपर हो गए थे मुखाग्र परीक्षा थी एमए की मेरे जो प्रधान थे उनका मुझ पे बड़ा स्नेह था उन्होंने मुझे घर बुला के कहा कि देखो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मुखागर परीक्षा के लिए आ रहे हैं उनको तुम जैसे विद्यार्थी का कोई अनुभव नहीं होगा हम तो धीरे धीरे तुम से राजी हो गए लेकिन उनको कुछ पता नहीं तुम उनसे कुछ ऐसी बात मत कर देना बिगाड़ मत कर लेना खड़ा वो कुछ भी पूछे तुम्हें उल्टा प्रश्न नहीं पूछना जो तुम्हारी आदत है तुम उनकी परीक्षा नहीं ले रहे वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं ये ख्याल रखना और मैं बिल्कुल मौजूद रहूंगा मैं भी मौजूद रहूंगा और अगर तुमने जरा भी गड़बड़ की पैर में पैर मारूं तो तुम समझ जाना क्योंकि तो तुम्हें मैं जानता हूं तुम्हारा कुछ पक्का नहीं तुम अभी हाँ कह दो और वहां भूल जाओ तुम्हें पैर में पैर में मारूं तो समझ जाना कि तुम गड़बड़ कर रहे हो और जो किताब में लिखा है बस वही तुम्हें उत्तर देना है उससे इंच इधर उधर नहीं जाना किताब गलत या सही इसकी तुम चिंता ही ना करो तुम्हें परीक्षा पास करनी है कि तुम्हें किताब के गलत या सही होने की फिक्र करनी मैंने भी सोचा कि जब सब निपटी गए आखिरी उपद्रव बस इसके बाद खत्म हो जाएगा मामला मैंने उनसे कहा ठीक मगर मैं भूल गया उन सज्जन का चेहरे ही देख के मुझे ऐसा लगा कि इन महान महानुभाव को ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं है उनकी अकड़ ऐसी थी जैसे कि वो जानते हों। उन्होंने मुझसे पूछा कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या भेद मैंने उनसे पूछा दर्शन भी दो होते भारतीय आंख में पाश्चात आंख में क्या भेज आकवास लगा रखी मेरे शिक्षक एकदम जोर से पैर में पैर मारने लगे मैंने उसका तुम अपनी टांग अपनी जगह रखो आप बीच में मत पड़ो। मैं इनसे निपट लूंगा अकेला आप बिल्कुल बीच में ना पड़ो। दर्शन तो एक है क्या भारती क्या आभारती कोई दर्शन राजनीति आभारती दर्शन का क्या मतलब होता दर्शन का अर्थ सत्य का अनुभव सत्य का साक्षात्कार इसमें क्या भारती क्या आभारती जीसस को सत्य का साक्षात्कार हुआ आभारती हो गया और महावीर को हुआ तो भारती हो गया सत्य तो सत्य है आंख आंख है रोशनी रोशनी है न रोशनी पूरब की होती न पश्चिम की होती ना पूरब की होती न पश्चिम की होती, होती वो तो ऐसे सत्य में आ गए कि वो भूल ही गए कि परीक्षा लेने आए और मेरी तुम आदत जानते हो फिर मैं बोलते ही रहा जब पूरा डेढ़ घंटा बोल चुका तब मैंने उन्हें छोड़ा मेरे शिक्षक बारह के मुझसे क्या नहीं कर सब तुमने कचरा कर दिए अब पता नहीं वो आदमी क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा मगर वो आदमी दलित थे उन्होंने मुझे सौ में से निन्यानबे अंक दिए और मुझे अलग से बुला के कहा कि क्षमा करना कि मैं सौ ही नहीं दे रहा हूं क्योंकि उसमें कहीं जाती न मालूम पड़े कि मैंने पक्षपात किया इसलिए सिर्फ निन्यानबे दे रहा हूं देना मुझे सो ही थे क्योंकि तुम पहले विद्यार्थी हो जिसने विद्यार्थी की तरह व्यवहार किया है नहीं तो मुर्धा किताबों को दोहराते हालांकि तुमने मुझे नाराज बहुत किया कई बार मुझे गुस्सा आने लगा था मगर बात तुम्हारी सच थी बात तुम ठीक ही कह रहे थे हालांकि मेरे अहंकार को चोट लग रही थी लेकिन मेरी आत्मा गवाही दे रही थी कि तुम बात ठीक कह रहे हो यह शिक्षा की व्यवस्था आनंद सत्य तुम्हें अर्चन देगी तुम्हें अगर शिक्षक होना हो तो तुम्हें कुछ समझौते करने होंगे अगर तुम्हें समझौते ना करने हो और मैं तो कहूंगा कि मत करो समझौते क्योंकि क्या मिलेगा समझौता करने से रोटी रोजी मिल जाएगी रोटी रोजी और तरह से भी पाई जा सकती है रोटी रोजी के लिए आत्मा नहीं बेचनी होती लेकिन ये अड़चने तुम्हें आएंगी दोनों हाथों लड्डू नहीं हो सकते या तो तुम आत्मवान हो सकते हो और या फिर तुम्हें थोड़े बहुत समझौते करने पड़ेंगे मैं नहीं कहता क्या करो मैं तो सिर्फ साफ कर देता हूं बात बात इतनी साफ है कि अगर तुम चाहते हो कि किसी विद्यालय में किसी महाविद्यालय में प्रोफेसर होना है तो तुम्हें समझौते करने पड़ेंगे माला भीतर कर लो अभी धीरे धीरे सफेद कपड़े पहनने लगो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता रंगने लगना दौड़ा थोड़ा एक दफा नौकरी में प्रवेश कर जाओ फिर साल छह महीने में ठीक ठीक रंग पे पहुंच जाना फिर एक दिन माला बाहर निकाल लेना फिर भी झंझट तो होगी अगर तुम्हें अपना जीवन अपने ढंग से जीना है तो झंझट झंझटें स्वीकार करनी होगी मैं तो विश्वविद्यालय लुंगी पहन के पढ़ाने जाता था मेरे प्रिंसिपल थोड़े डरते थे क्योंकि कई घटनाएं घट गट चुकी थी जिनमें लोग उस झंझट में पड़ चुके थे और अड़सन खड़ी होती थी वो नए नए आए थे और डॉक्टर राधा कृष्णन का उसी वर्ष जन्मदिन शिक्षक दिवस की तरह घोषित किया गया था और उन्होंने व्याख्यान दिया उन्होंने कहा कि ये परम सौभाग्य है कि एक शिक्षक राष्ट्रपति हो गया मुस्त रह रहा गया मैं खड़ा हो गया मैंने कहा थोड़ा रुकिए इसमें कौन सी खूबी की बात हो गई कि एक शिक्षक राष्ट्रपति हो गया और ऐसे अगर शिक्षक दिवस मनाओगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कल जगजीवन राम राष्ट्रपति हो जाएं तो चमहार दिवस मनाओ एक चमहर अब चौधरी चरण सिंह कुछ हो जाए तो किसान दिवस मनाओ फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कोई नाई हो गया कोई धोबी हो गया कि सौ दिन तो यूं चले जाएंगे वैसे ही साल में छह महीने छुट्टी रहती है और मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता कि शिक्षक राष्ट्रपति हो जाए इसमें शिक्षक का सम्मान क्या है सम्मान तो शिक्षक का तब हो जब कोई राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए के पद को और शिक्षक हो जाए और कहे कि दो कौड़ी का है राष्ट्रपति का पद शिक्षक के आगे क्या तो शिक्षक दिवस मनाना तो मुझे पता है राधाकृष्णन कितनी खुशामत कर, कर के राष्ट्रपति हुए ये शिक्षक का कोई सम्मान नहीं कितने समझौते करके कितनी खुशामत करके राजनीतिज्ञों की कितनी मालिश कर के, के राष्ट्रपति होता है वो मुझे पता है ये कोई शिक्षक का सम्मान नहीं है तो वो उसी दिन से मुझसे डरे हुए थे और जब मैं पहनकर कॉलेज पढ़ाने जाने लगा एक चादर ओढ़कर तो जगह जैसे लोगों ने प्रोफेसरों ने कहा कि ये रोकना चाहिए अगर इस तरह चला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला ना बाधो टाई चलेगा ना पहनो कोट पतली चलो वो भी ठीक है मगर लुंगी और चादर और मैं खड़ाऊ भी पहनता तो मेरा प्रवेश होता तो पूरा विश्व पूरे विद्यालय में पता चल जाता खट खट खट खट किसी को भी चेन से रहने का मौका नहीं था आखिर उन्होंने मुझे बुलाया कहा कि क्षमा करना मजबूरी है कई लोग आकर कहते हैं तो मैंने उनको कहा कि ये मेरा स्त्री मैंने मालूम हो वो भी बड़े हैरान हुए उनका इस्तीफा क्या लिखे हुए रखे वो लिखे हुए लिखे हुआ रखता हूं क्योंकि कौन लिखने की हिंजत करे हमेशा मैं खीसे में रखता हूं जिस दिन कोई बात हो उसी वक्त एक क्षण की भी देरी नहीं ये इस्तीफा बात खत्म हो गई मेरे रहने सहने के ढंग को दूसरा कोई निर्णय नहीं कर सकता मैं तुम्हारे पजामे पर कोई ऐतराज नहीं उठा रहा हूं तुम कौन हो मेरी लुंगी पर ऐतराज उठाने वाले तुम समझ हो कि तुम अपने चूड़ीदार पजामे में बहुत सुंदर मालूम पढ़ रहे सुंदर मालूम पढ़ते मगर <laughs> सिर्फ तुम्हें अर्चन होगी अर्चन का भी अपना मजा है मैं तो कहूंगा अर्चनों से डरो मत मेरी सलाह मानो तो अर्चना झेलो ठीक नहीं मिलेगी विश्वविद्यालय में कॉलेज में नौकरी तो नहीं मिलेगी कोई और छोटा मोटा काम कर लेना मगर इज्जत से सम्मान से अपमान से झुक के गुलाम होना उचित नहीं महंगा सौदा रही सब कुछ नहीं लेकिन मेरी बात मान के कुछ मत करना खुद सोचना विचारना नहीं तो तुम मुझे दोषी ठहराओगे मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैंने तो सिर्फ स्थिति स्पष्ट कर दी अगर चाहते हो कॉलेज में प्रोफेसर होना तो कुछ समझौते करने पड़ेंगे मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं जानता हूं समझौते नहीं करने का परिणाम मैं जानता हूं हजार झंझटें होंगी समझौता कर लो तो सुविधा समझौता करोगे बाहर सुविधा होगी भीतर आत्मा मरने लगेगी और सड़ने लगेगी समझौता नहीं किया बाहर असुविधा होगी असुरक्षा होगी लेकिन भीतर आत्मा में बड़े फूल खिलने लगेंगे अब तुम्हें जो चुनना हो आज इतना है